ध्यान ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, विषय का केंद्र निश्चित करो, तुम्हारा एक निश्चित चेतना का केंद्र होना चाहिए अपने अहम बोध के मूल को खोजने अथवा परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करने पर ही तुम उसे खोज सकते हो सदा चेतना के इस केंद्र को पकड़े रहो हृदय के नीचे का केंद्र कभी न चुनो कभी भी मन को निम्न केंद्रों पर एकाग्र मत करो भले ही तंत्र शास्त्र के कुछ ग्रंथों में इसका निर्देश है प्रारंभिक साधक में निम्न केंद्रों पर मन को एकाग्र करने में काम तथा अन्य वासनाओं का जागरण हो सकता है आहार का संयम साधक को कभी भी बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए आहार को आध्यात्मिक जीवन में उचित स्थान दिया जाना चाहिए लेकिन उसे एक प्रकार की सनक या मनोव्रस्तता नहीं बन जाना चाहिए तुम्हारी आवश्यकता के अनुकूल आहार की मात्रा और प्रकार निर्धारित कर लो लगभग एक पक्ष पंद्रह दिन में एक दिन उपवास करना अच्छा है लेकिन इस विषय में सदा नरमी बरतना ही ठीक है कुछ प्रकार के शरीरों के लिए उपवास अनुकूल नहीं होता ऐसे लोगों को उपवास के प्रलोभन से बचना चाहिए कुछ लोग उपवास करने का प्रयत्न करते और असफल होते रहते हैं वे सदा उसके बारे में चिंतित रहते हैं भगवत चिंतन करने के बदले बहुत सा समय और शक्ति इन से संघर्षों में व्यक्त हो जाती है आसन आसन के विषय में निर्देश यह है कि तुम्हें दो भिन्न आसनों का अभ्यास होना चाहिए जिससे एक आसन में कष्ट होने पर दूसरे आसन में बैठ सको ध्यान साधना का मुख्य अंग है और अन्य सभी बातें मन में सही मन स्थिति निर्माण करने के उपाय हैं सही मन मनस्थिति निर्मित होने पर ध्यान बहुत आसान हो जाता है भारत में आजकल विभिन्न आसनों के अभ्यास का पुनर्प्रचलन हो रहा है ये सारे आसन आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक नहीं है अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन स्थिर सुखप्रद और आरामदेह हो तथा तो देह और मस्तक सीधे हो। पर्याप्त अभ्यास के बाद ही यह सहज सरल और स्वाभाविक ही पाता है हो पाता है प्राणायाम प्राणायाम की साधना उन अधिकांश लोगों के लिए खतरनाक है जो न तो नियमित शांत जीवन व्यतीत कर सकते हैं और नहीं एक योग्य गुरु की निगरानी में निरंतर रह सकते हैं लेकिन श्वास को रोके बिना संतुलित श्वार्थ प्रश्वास के अभ्यास में कोई हानि नहीं है प्रारंभ में ऐसा निश्चित समय पर करना चाहिए बाद में उसे अन्य समय भी किया जा सकता है संतुलित श्वास प्रश्वास का अभ्यास तब तक करो जब तक वह आदत ना बन जाए असंतुलित स्वास्थ्य प्रश्वास से शक्ति का महान क्षय होता है और साथ ही मन भी चंचल होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए मन को समरस होना चाहिए समग्र देह यंत्र ये चक्र तुम्हारे नियंत्रण में आ जाने चाहिए और तब इन यंत्र को परिचालित करने में तुम्हें आनंद आएगा सतल सजगता की आवश्यकता जीवन की सभी परिस्थितियों में पूर्ण सजग रहना सीखो और सभी क्रियाकलापों के पीछे निहित अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान न सीखो स्वयं की कड़ी समालोचना करो लेकिन यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे विकास और आध्यात्मिक प्रयासों में सहायक हो तो उसे सदा क्रियात्मक होना चाहिए कभी भी ध्वंसात्मक नहीं मैं पापी हूँ का नकारात्मक भाव तुम्हें और अधिक पापी बनाता है और तुम्हारी सारी आध्यात्मिक प्रेरणा छीन लेता है पुनः किसी कार्य को करने की आदत से आदत बनती है कर्म को बदलने से आदतें बदल जाती हैं आदत हमारा केवल गौर स्वभाव है हमारी सत्ता का अनिवार्य अंग नहीं अतः सतत अभ्यास के द्वारा बुरी से बुरी आदत भी बदल जा सकती है आदत जितनी पुरानी होगी उसे दूर करना उतनी ही कठिन होगा लेकिन यदि बार बार प्रयास के बावजूद भी कोई आदत बनी रहे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए अपने सचेतन मन की गतिविधियों पर सजग निगरानी रखना तथा नियमित साधना में दृढ़तापूर्वक लगे रहने पर सभी बुरी आदतें शीघ्र ही छीन होकर लुप्त हो जाएंगी लेकिन धैर्य और अध्यवसाय आवश्यक है जहाँ इच्छा है वहाँ उपाय भी है ध्यान रहे कि तुम नई अशुभ आदतों का निर्माण न करो पुरानी बुरी आदतों ही काफ़ी कष्टप्रद है एक जनदेय की शक्ति का अंकन उसकी सबसे दुर्बल कड़ी की शक्ति के द्वारा किया जा सकता है और इसी तरह बुरी संगत या संबंध का सामना करने की हमारी शक्ति का अंकन हमारी दुर्बलतम क्षणों में उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से किया जाना चाहिए अतः हमें सावधान रहना चाहिए और अशुभ प्रभावों से यथास्भव अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए साथ ही हमें अपने पवित्र अपने चरित्र की दुर्बलता कड़ियों को बलवान बनाने का सम्यक चिंतन और आचरण आत्मरिक्षण तथा ध्यान और प्रार्थना द्वारा भरपूर प्रयत्न करना चाहिए यदि हम पूरी तरह सतर्क होकर एक निष्ठावान साधक का जीवन व्यतीत करें तो हम मन की सभी गतिविधियों तथा तो उसमें उठ रहे सभी विचारों और प्रेरणाओं का अवलोकन कर सकेंगे सामान्यतः इस विषय में हम इतने संवेदनशील और लापरवाह रहते हैं कि मन रूपी घोड़े द्वारा नाले में फेंक दिए जाने के बाद ही हमें अपनी खतरनाक स्थिति का बोध होता है लेकिन वहां तक पहुंचने के पूर्व हमारी लापरवाही और सम्य प्रयत्न के अभाव में हमारा मन नाले तक के पूरे रास्ते अलक्षित गया था लगभग लगाम को दृढ़ता से पकड़े रहो मार्ग की सभी दुर्घटनाएँ प्रमादवश होती है अतः सतर्क रहो सदा अप्रमत सावधान रहो मन को कभी भी अलक्षित न छोड़ो एक क्षण के लिए भी नहीं यह सभी साधकों के लिए सामान्य नियम है चाहे वे किसी भी मार्ग का अनुसरण क्यों न कर रहे हों परिस्थितियों के साथ सामंजस्य तुम जहाँ कहीं भी रहो एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करो अपने कक्ष को एक दिवाले में परिणित करो किसी तीर्थ या मठ में जाने पर उसके पवित्र वातावरण का आनंद लेना मात्र पर्याप्त नहीं है तुम्हें भी उसमें कुछ योगदान करना चाहिए पश्चिम का सारा आध्यात्मिक वातावरण नष्ट हो गया है यदि हम उसमें योगदान करना न सीखें तो यह बात भारत में भी हो सकती है भवन और चित्र पर्याप्त नहीं है प्रायः ये बातें आध्यात्मिकता के मूल पर आती है वातावरण को दोष देने से कोई लाभ नहीं है संसार तुम्हारे लिए बदल नहीं सकता तुम्हें स्वयं बदलना होगा तुम्हें अपने को ठीक से साधना होगा और विराट सत्ता उच्चतर सत्ता के संपर्क में आना होगा साधना काल में हमें केवल अपने और परमात्मा के विषय में सोचना चाहिए अन्य सभी बातों को भूल जाना चाहिए परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी बात की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए हमें परमात्मा के साथ ही जीना चाहिए यह सत्य है कि यह अंतिम गंतव्य अवस्था नहीं है लेकिन उसकी प्राप्ति की यह अत्यंत आवश्यक सीझी है अंतो हमें उसी एक परमात्मा का सब में साथ-साथ साक्षात्कार करना है तथा परमात्मा के कारण परमात्मा के लिए परमात्मा के माध्यम से सभी को प्रेम करना है